हो आई एम सॉरी विक्रांत उस लड़की को ताड़ते ताड़ते अब तक सौरभ का हाथ तोड़ ही चुका होता जब सौरभ चिल्लाया तब जाकर उसे होश आया कि वो इतनी देर से उसका हाथ मोड़े जा रहा था दर्द के मारे सौरभ का चेहरा लाल हो चुका था सौरभ का हाथ छोड़ने के बाद विक्रांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा यह लड़की कौन है इसे पहले तो नहीं देखा तुमने तो देखा इसे पहले कोई ट्रेनिंग ऑफिसर है हाँ, कल देखा तो था सौरभ ने विक्रांत के हाथ पर मसाज करते हुए कहा क्यों क्या हुआ भाई पसंद आ गई क्या शायद वो कोई क्रिमिनल डिटेक्टिव है ओह महिला पुलिस हाँ पिछले दो दिनों से तो वो ट्रेनिंग के लिए जा ही नहीं रहा है तो भला कैसे देखता उसे विक्रांत को अब पछतावा भी हो रहा था फालतू में मैं रूम पर पड़े पड़े गेम खेलता रहा इससे अच्छा तो ट्रेनिंग में ही चला गया होता कम से कम सुंदर लड़कियाँ देखने को तो मिली होती विक्रांत काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा था भाई एक बात और बताऊँ तुम्हें इस लड़की के बारे में बहुत अजीब बात है सौरव ने कहा क्या अजीब मतलब कैसे इसके पास कोई भी लड़का नहीं जाता है मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ ये इतनी सुंदर है फिर भी कोई लड़का इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। अभी भी देख लो अकेले ही बैठी है देखो देखो अकेले ही बेंच पर बैठी फोन चला रही है कोई भी उसके आस जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है मुझे एक सीनियर ने भी बताया था की इस लड़की के साथ कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है ओ सच में विक्रांत ने उसे घूरते हुए कहा फिर तो सही है ना कोई कंपटीशन नहीं है मैं ही अकेला हूँ इसके पीछे नहीं आप गलत समझ रहे हैं कल ट्रेनिंग के वक्त जब ये आकर बेंच पर बैठी थी उस बेंच से पहले से बैठे पुलिस वाले भी उठकर चले गए थे पता नहीं क्यों सच में ऐसा ही था विक्रांत ने भी देखा कि वहाँ उस लड़की के आसपास कोई भी नहीं फटक रहा था विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा किसी महात्मा ने कहा था कि अगर तुम डर को हराना चाहते हो तो खुद के मन से डर को निकाल दो इतना कहते हुए विक्रांत अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाने लगा कौन से महात्मा ने कहा था नाम बताना। सौरभ ने पीछे से चिल्लाते हुए सौरभ की तरफ देखते हुए पूछा तभी उसकी नजर विक्रांत पर पड़ी वो उस लड़की की तरफ बढ़ा जा रहा था वो वो उधर क्यों जा रहा है तुमने रोका नहीं उसे क्यों क्यों रोकना सौरभ ने कहा अरे तुम उस लड़की के बारे में नहीं जानते तुमने विक्रांत को उसके बारे में बताया नहीं बताया तो लेकिन साहब को आशिकी सूझी है तो मैं क्या करूं जाने दो ना हे भगवान ठीक है विक्रांत रुक जाओ मत जाओ उसके पास राजीव ने विक्रांत को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम ही साबित हुआ क्या यार वो नैना है नैना ग्रेवाल, जंगली बिल्ली है वो कोई मजाक नहीं है ये विक्रांत की जिंदगी और मौत का सवाल है खतरे में है वो कोई समझाओ यार उसे राजीव ने परेशान होते हुए कहा कौन नैना ग्रेवाल तुम जानते हो सौरव सौर क्यूरियस होकर पूछा क्या तुम्हें नहीं पता उसके बारे में पूरे मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में वो फेमस है सब उसे जानते हैं। लेडी सिंगम भी बोलते हैं उसे अच्छा पता नहीं मैंने तो नहीं सुना वाह तुम और विक्रांत दो ही ऐसे अजूबे हो जो नायना ग्रेवाल को नहीं जानते चाइना से ताइकवाण्डो की ट्रेनिंग ली है उसने जूडो ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट चैम्पियन और ना जाने कितने अवार्ड भी जीते है उसने और हजारों की तो हड्डियां तोड़ी हैं उसने अभी भी इलाज करवा रहे हैं लोग बड़े बड़े क्रिमिनल भी दुआ करते हैं कि अगर उन्हें पुलिस पकड़े तो कभी नैना ग्रेवाल के हाथ ना लगें क्योंकि तो आज तक जितने भी मुजरिम उसने पकड़े हैं कोई भी सही सलामत हाथ पैर पर नहीं है एक झटके में अपंग बना देती है आज तो विक्रांत गया कोई नहीं बचा सकता उसे राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा अच्छा तभी सभी पुलिस वाले उसके पास जाने से कतरा रहे हैं सौरभ ने कहा अब तक विक्रांत नैना के करीब पहुंच चुका था उसने नयना के आगे खड़े होकर कहा हाय आई एम विक्रांत विक्रांत सक्सेना मैंने देखा कि आपने कुश्ती वाली ट्रेनिंग मिस कर दी मैं आपको सिखा देता हूं। मैं एक्सपर्ट हूं कुश्ती में विक्रांत ने एकदम स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर शाहरुख खान बनते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला कोई बात नहीं हम सब क्लीग्स हैं थैंक्स की जरूरत नहीं है मैं आपको सिखा दूँगा विक्रांत ने अपना हाथ इस तरह से आगे किया हुआ था ये मानो वो डांस करने के लिए नैना का हाथ पकड़ने वाला है नैना ने भी विक्रांत को देखकर कर मुस्कुरा दिया और फिर उसके हाथों में अपना हाथ रख दिया वो उठ खड़ी हुई नैना के हाथ मखमल से मुलायम और दूध से सफेद गोरे थे विक्रांत के दिल की धड़कन तेज हो गई थी इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ शायद उसने कभी नहीं पकड़ा था विक्रांत की हाइट पांच फुट आठ इंच थी और नैना की लगभग पांच फीट पांच इंच कुल मिलाकर दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी वहां मौजूद लोग बड़े ध्यान से नैना और विक्रांत को देख रहे थे एक बार के लिए तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना किसी लड़के के साथ है मतलब किसी लड़के में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो नैना ग्रेवाल के साथ बात करने की हिम्मत जुटा पाया है कुछ तो विक्रांत और नैना को एक साथ देख जल रहे थे वहीं कईयों को विक्रांत पर तरस आ रहा था क्योंकि उन्हें पहले ही विक्रांत का भविष्य दिख गया था सौरभ और राजीव भी उन्हीं लोगों में से थे विक्रांत ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा चलिए पहले मैं आपको एल्बो लॉक वाली ट्रिक सिखाता हूँ आप पहले मुझे टारगेट करके अटैक कीजिए कहीं विक्रांत उसको लॉक वाली ट्रिक सिखाने की गलती तो नहीं कर रहा है ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को